में क्या क्या बाधाएं आती हैं अथवा आ सकती हैं इस विषय पर थोड़ा विचार करेंगे योग दर्शनम वाली पुस्तक आपके पास हो तो उसे खोल लेंगे पहले पाद में सूत्र है सूत्र संख्या 30 तीस बाद सूत्र संख्या 30 पृष्ठ संख्या 23 ट्वेंटी थ्री योगाभ्यास में क्या विघ्न बाधाएं आती हैं इनका उल्लेख 30 और 31 इकतीसवें सूत्र में किया गया है और भी अनेक स्थलों पर किया गया है मुख्य रूप से यहां पर बाधक बतलाए गए हैं थोड़ा थोड़ा करके सूत्र का उच्चारण करेंगे व्याधि स्तान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अवस्थित्वा चित्तविक्षेपा तेन्तराया तो सूत्र का अंतिम शब्द है ते अंतराया वे अंतराय हैं, अंतराय का अर्थ है बाधक शत्रु बाधा डालने वाले विरोधी और विरोधि तत्त्वराया से पूर्व शब्द है चित्त इसका भी वही अर्थ है चित्त को करने वाले चित्त की स्थिति भङ्गे खराबे बाधक शत्रु अनसे है वो मे बलाया न इ सूत्र मे बये ग इनमें पहला है इन्मे पास समय कम है हैलि संक्षिप्त चर्चा हि करेंगे तो व्याधि का अर्थ है शारीरिक रोग शरीर में रोग हो जाता है बुखार आ गया सर्दी जुकाम हो हो गया गया और कोई रोग हो गया। कम सुनने लगा जुकया से कम आ कगा कभी सिर में दर्द हो गया पेट में दर्द हो गया ये जो शारीरिक रोग है इनका नाम है व्याधि ये शारीरिक रोग योगाभ्यास में बाधक है शरीर स्वस्थ हो तो व्यक्ति आराम से योगाभ्यास कर सकता है लेकिन शरीर में जब रोग होता है तो चित्त की स्थिति खराब हो जाती है प्रयास करने पर भी मन को एकाग्रह व्यक्ति नहीं कर पाता जिसका बहुत अधिक अभ्यास हो वो कुछ कर पाता है अभ्यास के कारण जिसका अभ्यास न हो तो उसका मन तो उस व्याधि में ही लगा रहता है उस रोग से जो कष्ट होता है उसी की ओर मन लगा रहता है तो ये बाधक है इसलिए व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए खान को ठीक रखे दिनचर्या को ठीक रखे समय पर सोए समय पर उठे व्यायाम आसन करे ब्रह्मचर्य का पालन करे और सारे दिनचर्या उसकी नियमित रूप से चलनी चाहिए ऋतु अनुकूल व्यवहार करे खाना पीना आदि आदि तो इन बातों की सावधानी रखने से हम व्याधि से बच सकते हैं और स्वस्थ रहकर अभ्यास कर सकते हैं दूसरा बाधक है स्त्यान स्त्यान का अर्थ है उत्तम कर्मों से जी चुराना जी चुराना एक मुहावरा है मन चुराना हम जानते हैं कि अच्छे अच्छे काम करने चाहिए सेवा भी करनी चाहिए समाज का काम भी करना चाहिए और ध्यान उपासना भी करनी चाहिए यज्ञ भी करना चाहिए ये सब उत्तम कर्म है तो इन उत्तम कर्मों से जी चुराना हमें याद है पता है संध्या का समय हो गया औरी जी चाते संध्या चो का है संध्याोज कते आंगे तु क्याक पड़े ऐसा सोचते हैं। तो सोचना गलत है योगाभ्यास मे बाधक मै पदन योगाभ्यास मे को छट्टी नहती स्कूलो में दो सब जग छट्टीति योगाभ्यास मे छट्टी नीति ऐसे मन्द चराने लगेगे जी चराने लगेङ्गे छट्टिया मनाय अभ्यास बिगड् जेगा सातु स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितों दृढ़ इसलिए अच्छे कामों से जी नहीं चुराना चाहिए नियम पूर्वक उसको करना चाहिए यदि हम इस प्रकार से बीच में बाधा डालेंगे तो योगाभ्यास में उन्नति नहीं होगी तीसरा वाधक है संशय संशय की चर्चा आप प्रातःकाल सुनी रहे थे स्वामी जी महाराज ने सुनाई थी यज्ञशाला में ईश्वर है या नहीं ज समाज मे अन्यायता देखते दूध वे पी मिला मसे मसे नकली चीज मेचते घी वे नकली घी मिला हैं। और अदालत में भी होता है और न्यायालय अदल मे अन्यायता व्यक्ति मन मे संशयता ईश्वर है, है या नै भी हि संसार या नह न्यायकारि है या नो अन्यायकारो रोकता क्यो नह तो आदि आदि घटनाओं को देखकर मन में संशय उत्पन्न होता है और ये योगाभ्यास में बाधक है दो प्रकार के संशय बतलाये थे स्वामी जी महाराज ने एक क्षेत्र में तो संशय उपस्थित होना आवश्यक है उठना ही चाहिए संशय यदि संशय उत्पन्न नहीं होता तो फिर प्रगति भी नहीं होती शंका होती है मन में जैसे आप शंका समाधान करते हैं तो शंका होनी चाहिए अच्छी बात पर जो शंका होती है उसका समाधान जरूर होना चाहिए शंका हो गई और समाधान नहीं हुआ तो फिर आगे नहीं बढ़ सकता व्यक्ति वहीं खड़ा हो जाएगा और एक क्षेत्र शंका संशय का यह है कि जिस क्षेत्र में संशय की आवश्यकता ही नहीं यूं तो दुनिया भर की बातों पर संशय करते रहो और उन सबका वो समाधान ढूंढ ही नहीं सकते असंभव है तो संशय होना चाहिए कहां तक जिन बातों को जानना योगाभ्यास में अत्यंत आवश्यक है जिनको जाने बिना जिन संशयों को दूर किए बिना हम समाधि तक नहीं पहुंच सकते उन विषयों में तो संशय उठाना चाहिए और उनका समाधान भी जरूर होना चाहिए और जो समाधि से सीधा संबंध नहीं रखते उनका समाधि से कोई लेना देना नहीं है उस विषय में संशय नहीं करना चाहिए उसको छोड़ देना चाहिए तो ये संशय की सीमा है योगाभ्यास में जो आवश्यक विषय हैं उनमें संशय हो और उन संशयों का निवारण प्रत्यक्ष आदि आठ प्रमाणों से हो वेद आदि शास्त्रों के माध्यम से हो जाए तो व्यक्ति आगे बढ़ता है यदि न हो तो ये संशय यही संशय बाधक बन जाता है ये तीसरा बाधक संशय चौथा है प्रमाद प्रमाद का क्या अर्थ है प्रमाद समाधि व्यासी महाराज लिखा है में कि जो समाधि के साधन है यम, नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ये साधन है समाधि त इ साधनो भूल जान अभानम इनकी भावना हि न रपरवाहि बरतना जैसे एक व्यक्ति ने नियम लिया कि आज से मैं यम नियम का पालन करूंगा सत्य बोलूंगा अहिंसा का पालन करूंगा क्रोध नहीं करूंगा और दो चार दिन के बाद कोई ऐसी घटना घटी और उसको क्रोध आ गया और वो क्रोध का प्रयोग कर बैठा कुछ कठोर वाणी बोलती फिर दूसरे व्यक्ति ने याद दिलाया अरे भाई तुम अरे में गए थे वहां अपने शिविर में संकल्प लिया था मैं क्रोध नहीं करूंगा आप तो कठोर वाणी बोलते हो बोले हा हा महो भूल हि गो भूल हि गया भूल जाना जागे तु बहु बाधा आग भूल लापरवाहि कोगाभ्यास मे बाधाय लि संकल्प लिया, लिया उदी भूल जाते तु अनर्थ हो गई हो क्रोध आये उ बोलेङ्गेका समाज पर उल्टा प्रभाव और योग में नहीं जो हमने किया है, जो व्रत लिखा है उसको याद रखना उसको याद र पूरा पूरा पालन करना सत्य का पालन करना। अहिंसा का पालन करना। सभी यम का पालन औरी प्रकार प्राणायाम ध्यान धारणा आदि अङ्गो का पालन यथावत् विधिपूर्वक इो न भूलना य उपाय है अगला वादक देखे आलस्य अमाद और आलस्य मिलते जलते शब्द है व्यवहार भाषा में हम इनको पर्यायवाची कूपे म भारस्य प्रमाद नीकर या भाष्य सूत्र मे बाते लिखी है प्रमाद आनो का अलग अलग अर्थ है भाष्यकार अलग अलग अर्थ दिखलाया प्रमाद का अर्थ बलाया है लापरवाहि समाधि साधना भावनालस्य के बें लिखा है व्यासी आलस्यं कायस्य चित्तस्य च ग्रुत्त्वाद अप्रवृत्ति आलस्य मे शरीर मे और मन आदि इन्द्रियो मे ग्रुत्ववाद भारीपन होने के योग मे व्यक्ति प्रवृत्ति हि नी पाता यहां तो मजबूरी एक व्यक्ति रातभर यात्रा करता रहा रेल में और सोने की जी नहीं मि बैठे बैठ आया सिटिङ्ग स्लीपर मिला नहीं। अब अबह वो ध्यान करने लगा तो क्या नीन्दीती अपनगर प्रयास केगा मध्यान ध्यान ने आये नीद आलस्य आ है आलस्य प्रमाद इ भिन्न बतायां ये स्थिति नी इतो निद्रा विश्रम पूरा न होने के वो विवश है चाहते हे भी संध्या आल्य आ रहा उसको नीद आर पर उसमें तो वो स्वस्थ था ठीक ठाक था, शरीर भी ठीक था, कोई ठीकथालस्य लापरवाहि कर गया। भूल ध्यान कि वचन दिको ये समय में ये वस्तु दे दा भूलो कि भाजार जा रहे ये वस्तु लेते आना उचा जाल लौटक पूचा हि वस्तु लाये जितो भूल गया, गा तु है प्रमाद भूल लापरवाही बा इससे बहु हानि है व्यक्ति का विश्वास या तो उसको वचन मत दो और दिया है तो फिर पूरा करो चाहे कुछ भी भी हो तो इस प्रकार से भी नहीं चा कुछप्रकारक है इससे बचने कलमपूर्व चलो की आपत्ति आती अवसर आजाते जो न विश्रम पूरा नहीं हो पाता। तो उस समय उसका मोटा समाधान कि पहले विश्राम कर लिया जाए एक, पेलि विश्रमलिन सोके विश्रमले नो दश बे अवसर ते नो सोते र संध्यागी और सोपि न पांगे दोनो तो कां बिगडेगे उा पर सो लो विश्रमो संध्यालस्य भीस्मधक हैर की समन् आल्योता ऐा नीता रातभर जा विरे कुछ आलस्य होता है। उसके और भी छोटे मोटे उपाय हो सकते हैं। आप पानी की कटोरी पटोरि पास रख लिजिबार आचमन लिजि आलस्य दूरी पानी का छीटा लगा बीटा लग आलस्य दूरसा ठी हा घूम लिज्ये आलस्य दूर, दूर आदि उपाय भी हो सकते हैं। और यदि इ स् आलस उपायनेकी बैठ सकते तु अन्तिम उपाय आरमश्रम कामे फिर संध्या की ये भी अंत में उपाय है अगला बाधक है अविरति अब देखिए आएगा इसमें पहले शब्द है रति रति का अर्थ है रति तो गुजराती में बहुत चलता है रति नाम जो है ना ये रति वाई तो खूब नाम रखते हैं तो रति का अर्थ है आसक्ति संसार में व्यक्ति को आसक्ति होती है भोगों के प्रति रूप रसगंध का सेवन करने में आसक्ति होती है उसका नाम है रति शायद गुजराती वाले लोग तो कम ही अर्थ जानते होंगे रति का नाम तो रख लेते हैं पर अर्थ कम जानते हैं तो रति का अर्थ है आसक्ति और रति से पहले वी जोड़ दिया विरति इससे अर्थ उल्टा हो गया विरति माने अनासक्ति वैराग्य रति माने आसक्ति और विरति वैराग्य राग नहीं होना और इस से पहले फिर नीना वैराग्यीरति पले अजोडि उल्टा वै अर्थ रति वा अर्थात् वैराग्य का नो अविरति विरति का नो वैराग्य का न ये अविरति ये भी बाधक ह्योकि के निरोध में उपाय बताया गया था बतायास वैराग्याभिराम निरोध वृत्तियों को रोकने का उपाय है अभ्यास और वैराग्य और यदि वैराग्य न हो तो बाधा पड़ेगी वृत्तियां नहीं रोक पाएंगी इसलिए वृत्तियों के रोकने में यह बाधक है वैराग्य का न होना तो व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न करना ही पड़ेगा भोगओं से वैराग्य उत्पन्न करना पड़ेगा और उसका उपाय बताया था विवेक और विवेक का उपाय बताया था योग के आठ अंगों का अनुष्ठान करना यह उसका उपाय है विवेक ख्याति को प्राप्त करेंगे वैरागी हो जाएगा अविरती नाम का वादक दूर हो जाएगा समय कम है इसलिए संक्षेप से चल रहे हैं अगला वादक देखिए भ्रांति दर्शन भ्रांति दर्शन को तो आप समझते होंगे भ्रांति वाला ज्ञान दर्शन कहते हैं ज्ञान जो भ्रांति स्वरूप ज्ञान है मिथ्या ज्ञान ब्रह्म कहते हैं जो हमने विपर्यय वृत्ति के स्वरूप में पढा था विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम् ये बहु बडा वादक ये समन् वादक नही भा संसारं तीन पदानादि वेद के अनुसार ईश्वर जीव और प्रकृति हि तीनो हि पदार स्वरूप नही जान तीनों ही में भ्रांति है आप सोचेंगे ये कैसे हम तो इंजीनियर हैं हम डॉक्टर हैं हम इंजीनियर हैं हम सब जानते हैं प्रकृति क्या है हम डॉक्टर हैं हम जानते हैं शरीर क्या चीज है हमको भ्रांति कैसे है तो भ्रांति के विषय बहुत सारे हैं क्षेत्र बहुत सारे हैं किसी किसी विषय में हम थोड़ी थोड़ी योग्यता रखते हैं पर जो क्षेत्र शरीर आदि बारे में और आत्मा के बारे में और ईश्वर बे समाधि प्राप्त जि विषय जान आवश्यक हैस विषय बहु भ्रान् उदाहरण संसार स्वरूप जाने क्या गलती है? हम मानते है कि संसारं पाचो इन्द्रियो सुख भोगा जाता है वो विशुद्ध सुख है। इस सुख में कोई दुख की मिलावट न मनते जि भ्रान्ति संसार मे इन्द्रो भोगा जा वा जो विशुद्ध सुख हो जिमे दुख मिला हा नमरे समने तु आया नी और ऋषियो समने भी कोई नहीं आया आदि सृष्टि लेक स्वामी दयानन्द सरस्वती ताखो ऋषि हे कि समने सुख नहीं आया, भी तक का जिसमें एक भी दुख मिला हा न केवल सुखो विशुद्ध सुख ए जानकारी अग्रो बता सकते किमने आया भा ये सुख जो इन्द्रियो भोगा जाता ये बिकुल शुद्ध सुखे दुख कोवि मिलावट न कि समने आया बा सके शाय कठिन इसमे कोसे दुख मिले हे अब विषय विस्तृत है और गंभीर है मैं संकेत मात्र कर देता हूं पुस्तक आपके पास है आप पढ़ लीजियेगा दूसरे पाद में एक सूत्र है पंद्रहवा परिणाम ताप संस्कार दुखईर गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकी महर्षि पतंजलि जी ने अपना निर्णय यह दिया वेद के आधार पर कि संसार के सुखों में चार प्रकार का दुख सम्मिलित है जितने भी इंद्रियों से भोगे जाने वाले सुख हैं सब में ये सुख दुख सम्मिलित है परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख वृत्ति विरोध दुख थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त व्याख्या आप पुस्तक में पढ़ लीजिएगा ताप दुख की एक मोटी सी बात कहकर फिर आगे चलता हूं जो की जरा जल्दी समझ में आ जाता है एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं करोड़पति बन जाऊ बड़ा सुख होगा खूब पैसा होगा मोटर गाड़ी मिलेगी एरकण्डिशन बना लेंगे मकान और अच्छे अच्छीकारे खरींगे और सुख सहगे उडपति करो अस्तु ये डर लगने लि सरकार मेरे पैसे परट न लगा कमा अस् भयने ल उधर मित्र िश्ते संबन्धी हे उ भगने लगा ये उधार मागक ले जे भाई भाई तुम्हारे पास बहुत पैसा है कुछ हमको उधार दे दो हमारे यहां पैसे की कमी है और उधार ले जाएंगे फिर पता नहीं लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे खा जायेंगे और फिर चोरों का भी डर लगने लगा कि धन सम्पत्ति बहुत हो गई चोर भी चुराएंगे कोई डाकू भी आएगा वो डकेती भी करेगा तो इस सारे दुख का नाम है ताप दुख क्योंकि ऐसा होता है या नहीं होता है ना अब जो करोड़पति बनेगा वो इस दुख से कैसे बचेगा बच सकता है पर हम मानते हैं कि बनना बहुत अच्छा है, बड़ा सुख होगा, इसमें करोडपति कोई बात ही नहीं, तो ये है भि भ्रान्ति दर्शनम् इसी प्रकार से ये तो प्रकृति का स्वरूप बलाया ऐसे ही आत्मा का स्वुद्ध पदा चेतन तत्त्व आत्मा, आत्मा कि वस्तु का संमिण नोता कोई भी चीज आत्मा में जाकर के प्लस नहीं होती जुड़ती नहीं है उसमें कोई मात्रा बढ़ती नहीं है कुछ प्लस नहीं हो सकता जैसे दूध में हम शक्कर डाल दें और घुल जाती है तो शक्कर दूध में प्लस हो गई बढ़ गई ना पर हम कितना भी खीर हलवा खाएं कितने भी लड्डू खाएं कितने भी पेड़े खाएं आत्मा में एक परमाणु भी जाकर मिक्स नहीं होगा प्लस नहीं होगा पर जब हम खाते हैं तो क्या सोचते हैं यही तो सोचते हैं कि ये मैं खा रहा हूं ये लड्डू मुझे प्राप्त हो जाएगा मैं कौन हूं आत्मा आत्मा को प्राप्त नहीं होगा और हम ये मान रहे हैं कि यह लड्डू मुझे प्राप्त होगा ये भ्रांति दर्शन है आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते आत्मा में कोई चीज मिक्स नहीं होती कोई चीज प्लस नहीं होती और आत्मा में से कोई चीज माइनस भी नहीं होती उससे बाहर भी नहीं निकलती ना आत्मा घटता है ना आत्मा बहता है ना उसमें कुछ न उ जुता न उलता पर हम जब करते हैं तो यही मानते हैं जब शरीर बढ़ बाता मोटागया मया हु शरीर आत्मा मे बैठे कति भ्रति और जर कमजोर हो जाता है, दुबला हो जाता हाय ममजो ह बूढा हो होगी गया ह शरीर होता है, शरीर कमजोर होता है, शरीर मोटा शरीर पतला शरीर आत्मा कोच नी लगता शरीर बूढा आत्मा बूढा नीता शरीरीने आत्मारोगी न शरीर कमजोर जात् कमजोरीता शरीर मोटा आत्मा मोटा नीता पर शरीर आत्मा मनते या आत्मा बहु क्रान्ति यदि आत्मा कुद्ध स्वरूप ले तो शरीर घटता रहे बढ़ता रहे मोटा हो पतला हो बूढ़ा हो जवान हो पतला हो लंबा हो कुछ भी होता रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा तीसरी बात ईश्वर की है ईश्वर के स्वरूप को भी ठीक नहीं जानते ईश्वर सर्वव्यापक है और हम सर्वव्यापक नहीं मानते सिद्धांत रूप में मानना अलग चीज है पुस्तक लिखेंगे तो लिखेंगे ईश्वर सर्वव्यापक है प्रवचन देंगे तो बोलेंगे ईश्वर सर्वव्यापक है परीक्षा में लिखना पडेतो ते लिखेगे ईश्वर सर्वापक ये तु सिद्धान्त व्यवहार मेारे ईश्वर सर्व्यापक का है यदि व्यवहार मे ये जानले ईश्वर सर्वापक है ब्रा का नहीं के मानते ईश्वर न्यायकारी व्यवहार में कोई न्यायकारी व्यवहार में अन्यायते झूठ बोलते रिशत देते बेमनीते तो जब हमको पता चल जाएगा में ईश्वर न्यायकारी है तो उस दिन के बाद एक भी पाप नहीं करेंगे जब चौराहे पर पुलिस वाला पुो लुक्थ खड़ा हो तो लाल और लालबीपटरसाकलि वा क्यो नी नण्डा लेखा है चलुक भ अभि नम्बर नोट करके काट देगा ईश्वर भी डंडा लिए हमारे साथ खड़ा हुआ है हमको उसका डंडा दिखता नहीं जिस दिन डंडा दिखने लग जाएगा उस दिन कोई लाल बत्ती को पार नहीं करेगा और रोज रोज रो, रो, रो रो लाल बत्ती पार करते हैं क्योंकि हमको उसका ईश्वर का पता ही नहीं है खड़ा हुआ डंडा लिए खड़ा है और रोज लाल बत्ती पार करते हैं और जब भी बुरा काम करने की बात सोचते हैं ईश्वर मन में लाल बत्ती जला देता है अर्थात भय उत्पन्न करता है पर हम उसकी कोई परवाह नहीं करते और निकल जाते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते तो इन तीन चीजों के बारे में हमको भ्रम है भ्रांति दर्शन है ये योगाभ्यास में बाधक है इसलिए इसको दूर करना पड़ेगा प्रत्यक्ष आदि आठ परमाणु से वेद आदि शास्त्रों से पढ़ करके इस भ्रांति को दूर करेंगे फिर व्यवहार में यम नियमों का पालन करेंगे आठ अंगों का आचरण करेंगे तो अब दूर हो जाएगी ये भ्रांति दर्शन दूर हो जाएगा आगे है अलब्ध भूमकत्त्व भूमिका अर्थ बतलाया गया था अवस्था लब्ध का अर्थ है कर लेना। एक आपने प्राप्त केन शब्द सुना उपलब्धप्राप्त ह जान अवस्था का योग क ए अवस्था का प्राप्त हो जाना ये है लब्ध भूमि तत् और पजोड दीय फ़्रि अर्थ उल्टा अलब्ध भूमिकत्व एक व्यक्ति दश वर्ष अभ्यास करता करता रहा करता रहा, करता रहा पर योग की कोई अवस्था प्राप्तिेकार कहने कहने नहीं बेकार तो छोड़ है भाषण देते किम लिखते सब नाटक है ढोंग है कुछा योगाभ्यास बेकार क्यो समय जिन्दगी खोयस्म ऐसा सोचकर योगाभ्यास हि छोड़ता ऐसा जाने उपयो योगाभ्यास मे बाधा मर्ग छोडक भाग जाता कदापि न दुन्याुन्यामाभिखां क्यो बेकार जीवनो यहा बाधक हलब्ध भूमि कु व्यक्ति नयपूर्वक विधिपूर्वक पे अनुशासन मे चले ग्रू के निर्देश का पालन वेद आदि शास्त्रोसार प्रयत्नधको दूर कर सकता न तु दूर अपि इच्छा से चलेगा ग्रु कन्शासन मे नीरे अपि कल्पना योगाभ्यास असफलता मिलेगी और ये अलग्ध भूमिकत्व उसके सामने बादक उपस्थित होगा और अंतिम वादक इस सूत्र में कहा है अनवस्थितत्व अवस्थित होना स्थिर होना अवस्थितत्व स्थिरता एक व्यक्ति को योग की एक अवस्था मिल गई उसने पूरा पुरुषार्थ किया एक स्थिति हाथ में आ गई उपलब्ध हो गई तो अब उस में उसको स्थिर रहना चाहिए था वो बराबर करता रहता और को बनाए रखता स्थितिथिरना चे बर्थि बना चेर किणो आलस्य प्रमाद असावधानी लापरवाहि जी चरनादि आदि किणो हाथमे आई स्थिति उपलब्ध छूट ग ये है अनवस्थितत्व पहले शब्द हुआ अवस्थितत्व अवस्थित उल्टा करी अनजोड कोकि ये शब्द स्वरम्भता अवस्थितत्वं अह आरम्भ अनजोडक अर्थ उल्टा अनवस्थित स्थिर न रना योग कवस्था प्राप्त है और किणो छूट गई तो फिर व्यक्ति को बाधा भा जो आसमी आई थी वो तो फिर चली फिर उसके लिए पुरुषार्थ करेगा फिर जहां से चल कर आया था जिस रास्ते से चल कर आया था फिर वहीं से चलेगा और चलते चलते चलते वही वापिस पहुंच जाएगा तो इस बाधक का निवारण हो जाएगा सूत्र के शब्द पूरे हो गए नौ बाधक इसमें बतलाये हैं ये चित्त के विक्षेप है विक्षिप्त करने वाले हैं ये अंतराय है शत्रु है बाधक कुछ समय शेष है जिसमें शंका समाधान का कार्यक्रम रखेंगे आज बहुत सी शंकाएं हैं हम प्रयास करेंगे इनका उत्तर देने का एक शंका लिखी है कि अपने समाज के अमुख शिविरार्थी भाइयों कहते हैं कि आरे समाज के सिवाय अन्य कोई हिंदू, वेद को अपना धर्म पुस्तक नहीं मानते क्या ये सच है मैं तो यह मानता हूं कि हर हिंदू वेद को धर्म पुस्तक मानते है मतभेद मिटा तु जहा ता अभिनय सुनने में आया है कि आरसमाजे अतिरिक् हिन्दू मानते है पौराणको पुराणो मनते है वो भी वेदो धर्मग्रन्थ स्वीकार हा सम्यलो का अलग है हिन्दू कहलाने वे हैने आको हिन्दू कहते पुराणो मनते उमे समन् वो वेदो कीकार विद्वान् लोग है शास्त्रो पढने पढे प्रचार साधु लोगो लो वेद को धर्मग्रन्थ स्वीकार इतना अन्तर इ बामे पुराण क्यो उत्पन्न हा महा तान ज ब्राह्मणो का जोर बा इस से हिंदू धर्म के धर्मपढ़ लोग या अजनि लोग इसे छोड़ ना दे इसलिए बना तो तो हमारी समझ में इसका तु उत्तर है कि पुराण इसलिए नहीं बने हिन्दू धर्म वैदीक धर्मोड न दो अक कि सु सीखा उसारा ये विचार महाभारत कुद्ध विद्वान लोग लगभग समाप्त हो गए और वेद को पढ़ने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है वेदों के विद्वान जब नहीं रहे तो जिसके मन में जैसा आया जैसे एक कहावत है ना अंधों में काना राजा तो अंधों में काना राजा हो गया जो थोड़ी बहुत बात जानता था वही समाज का ब्राह्मण नेता बन बैठा अब वो वेद का तो विद्वान था नहीं जैसा उसके मन में आया तो चला दिया संप्रदाय और इस प्रकार की इधर उधर की बातें जोड़ जोड़कर कुछ टूटी फूटी बातें वेद की लेकर इन पुराणों की रचना की गई ये भ्रांतिवश स्वार्थवश अथवा अनेक कारणों से ये पुराणों की रचना की गई ना कि वैदिक धर्म की रक्षा के लिए की गई और आगे लिखा है कि जब वेद अमुक शिक्षित लोग का रमकड़ा बन गया तो वेद का आर्तनाद हिन्दू हित चिंतकों ने पुराण द्वारा आम लोगों तक नहीं पहुंचाया क्योंकि कोकि आम् अनपढ़ ने उसे सनातन धर्म मिट न इस कारण क्या बड़ी सेवा तो उत्तर है कि पुराणों ने वैदिक धर्म की सेवा नहीं क बलक अन्धविश्वास बाया पुराणो पढेगे तु बाते मिलेगि जोकि सृष्टिक्रमस्य बिकुल विरुद्ध बिल्कुल असंभव बातें एक बार सुना दू एक बार गरुड जी अमृत कलश लेने के लिए गए तो विष्णु जी ने कहा भाई तुम अमृत कलश लेकर आओ तो गरुड़ जी ने कहा अच्छा ठीक है हम चलते हैं तो हमको रास्ते में कुछ खाने को भूख लगेगी कुछ खाने को तो दो तो बताते हैं विष्णु जी ने उनको कहा ये हाथी ले जाओ इसको खा लेना रास्ते अब गरुड़ नाम का पक्षी हाथी को खाएगा वो भी जिंदा हाथी को तो बताते हैं वो हाथी को सांस लेकर के उड़ा क्या गरुड़ पक्षी हाथी को पंजे में उठाकर उड़ जाएगा आकाश में हाथी कितना भारी होता है और गरुड़ कितना छोटा होता और बताते हैं कि वो उड़ते उड़ते जब रास्ते में भूख लगी तो गरुड़ जी ने उस हाथी को एक वृक्ष पर बैठ करके खाना शुरू किया एक वृक्ष के ऊपर हाथी को खड़ा कर दिया और उस वृक्ष की डालियों पर जो वृक्ष की डालियां होती डालियों पर ऋषि मुनि लोग बैठे हुए तवस्या कर रहे थे डालियों के ऊपर और जब हाथी को डालियों के ऊपर रखा तो वो ऋषि मुनि धड़ाम से नीचे गिर पड़े अब बताओ ये सारी बातें क्या ऐसी हो सकती है ये तो मैंने एक मोटी सी बात सुनाई और इतनी भयंकर बुरी बुरी बातें लिखी हैं कि आप अपने बच्चों के सामने नहीं सुना सकते इतनी बुरी बुरी बातें लिखी पुराणों में जो लोग पुराणों को पढ़ते हैं उनको पता है जिन्होंने पढ़े नहीं पुराण वो ऐसा मानते जाते हैं कि पुराण बहुत अच्छे ग्रंथ है इतनी अश्लील बातें हैं आप अपने बच्चों को अपने मुंह से नहीं सुना सकते तो ये पुराणों की मैंने बात सुनाई इन पुराणों के कारण से संसार में अंधविश्वास पाखंड अनाचार दुराचार आदि आदि बहुत से दोष फैले यदि वास्तव में सच्ची वेद विद्या का प्रचार होता तो आज भारत में इतने अंधविश्वास ये सुपर नहीं होते और भारत कहीं बहुत ऊंचे उन्नति के शिखर पर होता आगे लिखा है कर्म का है जैक्यक्ति का हक छीन लिया फिर अनेक दूसरे व्यक्ति को हक दलाया मेरा आगे का कर्म क्या कर देगा? एक क्या का ईश्वर मा व्यक्ति अधिकार अधिकार मेरे अपराध का ईश्वर मा उत्तर है कि बा का उसका दंड मिलता माता अस्ति अल मिलता यहा प्लस मानस न भाषा दश पुण्य किं पाप किये दश में से दो पाप माण्यो दे ऐसा ईश्वर विधान नहो पाप केगे तु दण्ड दुख हि मिलेगा मनुस्मृति पढिए वेद को पडिए धर्मस्य अतिरिरक् सुख का कारण न योगदर्शन व्यासभाे पडिए सह या मिलेगी और अधर्म है वो दुख का कारण है। अधर्म करेंगे तो दुख मिलेगा धर्म करेंगे तो सुख मिलेगा ईश्वर साकार क्यो नहीं बन सकता ये समझ महता निराकार हैको पर न साकार बना देते दू मे घी निराकार है तो दी को बिलोक मन नेते तु साकार ईश्वर चेतन होकर के भी साकार क्यो नीता दूध मे ी है साकार है निराकार साकार? लो जी तो साकार साकार के आ निराकार है निराकार ना दिखना अलग ची और निराकार होना अलग निराकारी अनो भा सुनि सुनि ध्यान दी आ मे पीठ दिख र साकार है निराकार तो <SILENCIO> तो ये तो नियम नहीं हुआ ना जो ना दिखती हो निराकारी न वो निराकार ही है, ऐसा कोई नियम नहीं। आपको मेरी पीठ नहीं दिखती पर है, है साकार दूध घी होता है वो साकार ही, ही न दिखे एक प्रक्रिया है प्रोस है न देखलेते साकार आी दिख सक कोई वस्तु ऐसी भी होती है जो आंख से ना भी दिखती हूँ तब भी वो साकार होती है साकार होने के लिए उसमें रूप रस गंध आदि गुण होना आवश्यक है जिस वस्तु में ये गुण होते हैं वो साकार होती है अब ईश्वर में रूप गुण भी नहीं रस भी नहीं गंध भी नहीं शब्द भी नहीं स्पर्श भी नहीं कोई भी नहीं इसलिए वो निराकार है भले ही चेतन हो चेतन हो जाए तो भी साकार होना चाहिए ऐसा नियम नहीं है कठोपनिषद में आप पढ़ेंगे अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अनित्यम अगंधवच्च यथ ईश्वर में न रथ है न रूप है न गंध है न शब्द है न स्पर्श है पांचों गुण में से एक भी नहीं तो जिन पदार्थों में ये पांच दो तीन चार एक गुण होते हैं वो साकार होती है ईश्वर में एक भी नहीं है इनमें से इसलिए वो निराकार है भले चेतन हो वो साकार नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से वो नहीं हो सकता अच्छा जी आगे प्रश्न है बहुत लंबे लंबे समय है बहुत थोड़ा एक शंका लिखी थी कि अवकाश मिलने पर बाकी दर्शनों के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देने का कष्ट करें तो संक्षिप्त परिचय तो एक एक दो दो पंक्ति में सुना देता हूं योग दर्शन में योगाभ्यास का क्रियात्मक संविधान लिखा है योगाभ्यास कैसे करना चाहिए इसमें साधक क्या है वाधक क्या है सांख्य दर्शन में ईश्वर जीव और प्रकृति इन तीनों का सैद्धांतिक ज्ञान मुख्य रूप से बताया है दर्शन की भाषा में प्रकृति पुरुष विवेक इसको कहते हैं प्रकृति क्या है जो कल वह सूत्र बतलाया था सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है प्रकृति क्या है विकृति क्या है प्रलय कैसा होता है ये विषय सांख्य का है मोक्ष प्राप्ति सबका लक्ष्य है ये बात ध्यान देने की अच्छा तीसरा है वैशे दर्शन वैशेषिक दर्शन में मुख्य रूप से स्थूल भूतों की चर्चा है पृथ्वी क्या है जल क्या है अग्नि क्या है पृथ्वी में कितने गुण है जल में कितने गुण है भूकंप कैसे आता है वर्षा कैसे होती है सूर्य की रश्मियां नीचे कैसे आती हैं वृक्षों में पानी ऊपर कैसे चढ़ता है ये फिजिक्स केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है ये वैशेक दर्शन का है लक्ष्य इसका भी मोक्ष प्राप्ति है वेद को ये भी प्रमाण मानता है आदि आदि न्याय दर्शन का मुख्य विषय है यू तो उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति इसमें एक संविधान बताया है कि सत्य और निर्णय के जे जिको आजकल् भाषा मे एल् बी का कोर्स वे वकल का कोर्सम न न्यायदर्शन पूरा संविधान सत्य और झूठ को अल अलग, -अलग के किया सत्य के सत्यं भूल होती है ओ सारी भूले जीति सताय बुद्धिमान व्यक्ति न्यायदर्शन पढ़ सत्य चे तो लौकिक क्षेत्र में भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ईश्वर तक सब बातों की खोज कर सकता है ये संविधान न्याय दर्शन में बतलाया गया चौथा पांचवां पांचवां है मीमांसा दर्शन इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में एक विषय है कर्म का यज्ञों का अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं कोई शेन याग है कोई अनिष्टोम है कोई ज्योतिषोम है आदि आदि अनेक प्रकार के याग है तो उन यागों के अंदर यज्ञों के अंदर कुछ वाक्यों के अंदर समस्या पैदा हो गई कि यह विधान तो लिखा है अब जैसे लिखा है कि ब्राह्मणों वसंत आदती है ब्राह्मण जो है वसंत ऋतु में अग्निधान करे इस प्रकार के क्षत्रिय जो है वो फलानी ऋतु में वैश्य जो है फलानी ऋतु तो ऐसे ऐसे कुछ वाक्य मिलते हैं तो उन वाक्यों का क्या अर्थ किया जाए कहा क्या संगति लगाई जाए उन शंकाओं का समाधान मीमांसा दर्शन में किया गया है अर्थात दूसरी भाषा में कहें तो मीमांसा दर्शन में वो विद्या बतलाई गई है जिसके आधार पर किसी वाक्य का अर्थ किया जाता है एक वाक्य में बहुत से शब्द होते हैं उन शब्दों से वक्ता किस अर्थ को कहना चाहता है इसको ढूंढना ये मीमांसा दर्शन का विषय है और यज्ञ कर्मकांड तो उसका उदाहरण है एग्जाम्पल है ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्य तो उसने एग्जाम्पल के रूप में रखे हैं बाकी उसमें विद्या तो यह है कि वाक्य का अर्थ कैसे करना चाहिए इसका नाम वाक्य शास्त्र भी है और छठा है वेदांत दर्शन इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं उसको पूर्व मीमांसा कहते हैं तो वेदांत दर्शन में उन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों के जो वाक्य ऐसे है जो कि उपासना से अधिक संबंध रखते हैं जो कर्म से संबंध रखते हैं उनका विश्लेषण समन्वय तो किया पूर्व मीमांसा में और जो उपासना कांड से अधिक संबंध रखते हैं उनके अंदर जो समस्याएं पैदा हो गई उनका समाधान किया गया वेदांत दर्शन तो ये उपनिषदे भी ब्राह्मण ग्रंथों के ही भाग है कुछ स्वतंत्र उपनिषद भी हैं तो उपनिषदों के और ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्यों के आधार पर उनकी संगति वेदांत दर्शन में लगाई गई ये छह दर्शनों का मुख्य विषय है लक्ष्य सबका एक ही है मोक्ष प्राप्ति अलग अलग ढंग से अलग अग अल विषय मोक्षक के मोक्ष पञ्चे ये बाते बी गंका सृष्टि मे प्रथम स्त्री या पा जन्म के ह बा मा पिता के हा बिना माता पिता हुआ।, हुआ और स्त्री और पेदा अलग अलग नै बिना माता पिता इस पृथ्वी मे पेदाचेगी धरती बहु के पा हे बे पी हे नौजव पेदान सारा काद काड लगान पोचा लगानो रोटी पकरना सारे कामते इतने कार्यो मे समर्ध नौजवान परुष ईश्वर पृथ्वी मे पेदाये सब पेहल आरम्भ जि आरम्भी स्वामी जी ने एक तर्क लिखा सत्याप्रकाश में यदि ईश्वर सृष्टि के आरंभ में बच्चे उत्पन्न करता छोटे बच्चे तो उनका पालन पोषण कौन करता क्योंकि वो ही तो पहले मनुष्य थे तो बिना मनुष्यों के अन्य मनुष्यों के पालन पोषण के वो तो मर जाते इसलिए ईश्वर बुद्धिमान है उसने छोटे बच्चे पैदा नहीं किए और अगर बूढ़े पैदा करता तो गुआवे संसार नहीं चला सकते तो वो भी बेकार था ईश्वर बुद्धिमान है सोच समझ के काम करता है इसलिए स्वामी दयानन्द जी लिखा कि ईश्वर ने आरम्भ मे सृष्टि नौजवान पैदा पेदाये और स्त्री और पी संख्या पेदाये तु युवक आगे सृष्टि संसार को चला प्रथम मनुष्य सम भाषा वगरा सर सीकी इस्तार पढना सा मे पडिये आसीत् सत्य ईश्वर नौजव पेदा कि चार को जो ऋषि सबसे अधिक योग्य थे योग्यनुष्यो में उनको चार वेदों का ज्ञान आगे सेद पढा और उान सारा व्यवहार सिखाया राजा प्रजा माता पिता पुत्र परिवार बहन भाई बन्धु पडोसि पडोसि कि व्यवहारे सारा वेदो शिक्षा उनको दी औे लोग विद्या प्रचारे और चले प्रचार चलते आ ते हा मे स्वामी दयानन्द कृप सरस्वती जी की से पञ्चा अगे अब आगे हमारी इसको आगे चलाने की चलने भी हमारे हमारे साथ साथ है नहीं, नहीं। आप भी लगोगे तब तो ये काम होगा नहीं तो अकेले हमसे हे नं हो क्कि समाजिक कार्य विद्यालो में आजकल् पढाया जाता हा ये हमारी वैदिक इतिहास से मेल नहीं खाता ये इतिहास विदेशियों का लिखा हुआ है वो लोग वैदिक सभ्यता को संस्कृति को मिटा देना चाहते हैं उनकी पूरी योजना है षड्यंत्र है इसलिए विद्यालयों में यह पढ़ाया जाता है कि आदि मानव जो था वो मनुष्यों का पशु पक्षियों का कच्चा मांस खाता था और बाद में पत्थर से उसने आग जलाना सीखा और धीरे धीरे उसमें सभ्यता आई तो ये विकासवाद की प्रक्रिया है जो डार्विन ने आज सिद्धांत आरंभ किया था आधार्याख्या बी लर्वि के सिद्धान्त आ अनेक वैज्ञान खण्डितलि सृष्टिक्रमस्य विरुद्ध बुद्धि विरुद्ध अहं तु मिस्ता कवसर मेगा तु बता प्रसङ्गा मैथुनी और अमैथुनी सृष्टि का अभिप्राय है अमैथुनी सृष्टिका मतले पृथ्वी ईश्वर पहले, पहले मनुष्य पदा कि अमैथनि सृष्टि जो बिना माता पिता के संयोग के पैदा होते हैं और फिर जो युवति आरम्भ मे उप विवाह और गृहस्थ धर्म आगे सन्तान मैथिनी शिष्ट कहलाती चार वेद के चार ऋषियो को ईश्वर किं ज्ञान वृषि काल तिन्दा रने चार ऋषियो समाधि मे ज्ञान जा ध्यान